सांकर छांदोग्योपनिषद शांक भाष्यात पंचविश खंड एवं षड विंश खंड भूमा ही है कस्मा पुनः प्रतिष्ठितः क्वचिन्तिष्ठिता तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है सो तो बतलाते हैं क्योंकि स एवादस्ता स उपरीस पुरस्ता दक्षिणत स उत्तरत सवेद सर्वेथात हंकारादेशवाहस्ताद उपरिष्टाद पश्चाद पुस्तादिण उ सर्वमिति वही नीचे है वही ऊपर है वही पीछे है वही आगे है वही दाई ओर है वही बाई ओर है और वही यह सब है अब उसी में अहंकार आदेश अहंकारादेश जाता है मैं ही नीचे हूँ मैं ही ऊपर हूँ मैं ही पीछे हूँ मैं ही आगे हूँ मैं ही दाई ओर हूँ मैं ही बाई ओर हूँ और मैं ही या सब यह सब हूँ स एव भूमाधस्ता तद व्यतिरेके नान्य विद्यते प्रतिष्ठितः यस् प्रतिष्ठिता सैत सूमोन भूमा ही प्रतिष्ठि सैन तो तदस्ती सू सर्व अतसो न क्वचि प्रतिष्ठितः क्योंकि वह भूमा ही नीचे है उससे भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर वह प्रतिष्ठित हो इसी प्रकार इत्यादि का अर्थ भी समझना चाहिए भूमा भूमा से भिन्न कोई और पदार्थ हो हो, तो भूमा उस पर प्रतिष्ठित ऐसा है है, नहीं, सब कुछ वही अतः इसी से वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित नहीं है यत्र यान्य त्यधि करनाधि कर्तव्यता निर्देशाधस्तादी च परोक्ष निर्देशाद द्रष्टु द्रष्टोजीवाद्या भूम सीशंका कसचिमा भूदि थाहंकारा तो देशो अहंकारिणा दिश्यतहंकारादेश्रष्टोर्यदर्शनाथ निर्देश्यते निर्देश्य अहंकारिणस्तादीना जहां कुछ और नहीं देखता इस वाक्य से आधार अध्ययता का निर्देश होने से तथा वही नीचे इत्यादि वाक्य से परोक्ष निर्देश होने से किसी को ऐसी शंका ना हो जाए कि भूमा दृष्टा जीव से भिन्न है इसलिए अब इसके पश्चात अहंकार आदेश किया जाता है अहंकार रूप से आदेश उपदेश किया जाता है इसलिए इसे अहंकारादेश है दृष्टा से अभिन्नत्व दिखलाने के लिए भूमा का ही मैं ही नीचे हूँ इत्यादि वाक्य द्वारा अहंकार रूप से निर्देश किया जाता है अहंकारेण देहादि संघात तो विवेकीय भराशंका भूदिति अभिवेकी लोग अहंकार से देहादि संघात का भी आदेश करते हैं अत ऐसी आशंका न हो इसलिए अथा आत्माश्व आत्मस्ता पीष्टादत्मा पश्चादात्स्तात्नत आत्मोत्तर आत्म वेदी सवा ऐस पश्य मजाननात्मरतिरात्मक्रीड़ आत्मिथुन आत्म आत्मा स्वरा तस्व लोकेशमचारोती अथ ये न था भवति अब आत्मूप से ही भूमा का आदेश किया जाता है आत्मा ही नीचे है आत्मा ही ऊपर है आत्मा ही पीछे है आत्मा ही आगे है आत्मा ही दाई ओर है आत्मा ही बाई ओर है और आत्मा ही यह सब है वह यह इस प्रकार देखने वाला इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्म आत्म और आत्मानंद होता है वह स्वराट है संपूर्ण लोकों में उसकी यथेक्ष गति होती है किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट जिनका राजा अपने से भिन्न कोई और है ऐसे और छह क्षयोक क्षयशील हो लोकों को प्राप्त होने वाले होते हैं उनके संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति नहीं होती महात्मा अथान्तर आत्मा आत्मनव केवल सस्वेण शुद्धेनादीश्य आत्म्व सर्वत्यवेकमज सर्वतो व्योमवत्पूर्ण अन्यशून्यम पश्यंस वेष विद्वान्मन विज्ञाध्या आत्मतिरात्म रण जोय आत्मति तथा देहमात्र साधना देहमसाधना साधना क्रीड़ा लोके स्त्री सखिभ क्रीडती दर्शना न तथा विदुष किम विज्ञान निमित्त भारत अब आगे आत्मा आत्मादेश है अर्थात केवल सत्य स्वरूप शुद्ध आत्मा के द्वारा ही आदेश किया जाता है सब और सब कुछ आत्मा ही है इस प्रकार आकाश के समान सर्वत्र पूर्ण एक अज और अनन्य आत्मा को देखने वाला वह यह विद्वान मनन और विज्ञान के कारण आत्मरति आत्मा में ही जिसकी रति अर्थात रमण है ऐसा आत्मरति और आत्मक्रीड़ होता है रति का साधन केवल देह है और क्रीड़ा बाह्य साधन वाली होती है क्योंकि लोक में स्त्रियों और मित्रों के साथ क्रीड़ा करता है ऐसा प्रयोग देखा जाता है किंतु विद्वान की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती तो कैसी होती है उसकी तो ये रति और क्रीड़ा दोनों ही आत्म विज्ञान के ही कारण होती है मिथुनम द्वंद्वजनितम सुखम तदपि द्वंद्व निरपेक्षम यश्च विदुषा तथात्ंद शब्दादी निमित्त आनंदो विदुषा न तथा सर्वदा किम निमित्तमें देह जीवित भोगादि निमित्त बाह्य वस्तु निरपेक्ष मिथुन यह दोष से होने वाला सुख है वह भी जिस विद्वान का दो के अपेक्षा से रहित है उसे आत्मिथुन कहते हैं तथा आत्मानंद अविद्वानों का आनंद शब्दादि विचणित होता है विद्वान का आनंद वैसा नहीं होता तो कैसा होता है वह सारा का सारा सर्वदा सब प्रकार आत्मा के ही कारण होता है तात्पर्य यह है कि वह देह जीवन और भोगादि की निमित्तभूत बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से रहित होता है स एवं लक्षणों विद्वान जीवन देव स्वराज्यभिषिक पतिते देहे स्वराडे वहती यत एवं भवति ये तत्व तुम लोकेशु कामचारोतीदु पूू त्रास्ेतीवन्मात्रपरिछिन्न कामचारण्यज्वाप्त सातिशयथाप्त स्वाराज्यमचार्वादेन तृत्तिहोच्य स स्वराडिदीना इस प्रकार के लक्षणों वाला वह विद्वान जीवित रहता हुआ ही स्व स्वराज्य पर अभिषिक्त हो जाता है तथा देहपात होने पर भी स्वराट ही होता है क्योंकि ऐसा है इससे उसकी संपूर्ण लोकों में यथेक्ष गति होती है प्राणादि पूर्व भूमिकाओं में इस उपासक की उनसे परिच्छिन्न ही गति बतलाई गई थी अतः अतिशातिशय होने के कारण वहाँ उसका अन्य राज्यत्व स्वतः सिद्ध अब यथा प्राप्त स्वाराज्य और काम चारत्व का अनुवाद करते हुए यहाँ इत्यादि वाक्य से उसकी निवृत्ति का निरूपण किया जाता है अथ उक्त यथोक्तमेव वा पुनर्थ उत्तर्शनाद्य वैपरी अन्य परो राजा स्वामी यशा तेन्यराज ते किंच छैलोका छोलोको ये छोका भेद दर्शन सेल्प विषय अल्पमच तर्मोचा तस्मा दैतदर्शिनस्थल्लोका स्वर्शनात तर्वेखे भवति, किंतु जो इससे अन्य उपर्युक्तृष्टि से अकार अर्थत इसके विपरीत जानते हैं अथवा इसी को सम्यक प्रकार से नहीं जानते वे अन्यराट होते हैं अन्य अर्थात पर है राजा स्वामी जिनका उन्हें अन्यराट कहते हैं इसके सिवा वे क्षय्य लोग जिनका लोक क्षय्य है ऐसे वे क्षय लोग होते हैं क्योंकि भेद दृष्टि अल्प विषयक है और जो अल्प है वह मर्त्य है ऐसा हम पहले कह चुके हैं अतः तो जो द्वैतदर्शी हैं वे अपनी दृष्टि के अनुरूप ही क्षय लोक होते हैं अतः उनकी संपूर्ण लोकों में स्पेक्षागति नहीं होती इति इतिदोग्योपनिषदि सप्तम अध्याय पंचविशंडष्यम संपूर्ण षड विंशंड इस प्रकार जानने वाले के लिए फल का उपदेश तस तस्य तस्वा तश्यत एवं मनवा न्यं बिजानत आत्मतः प्राण आत्मत आसात्मत आसा स्मर आत्मत आकाश आत्मत तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भाव भाव वात्मनो वात्मतो नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो चित्तमात्मत चित्तमात्मतः आत्म मन आत्म वागात्म नात्म मंत्र सर्वमिति उस इस प्रकार देखने वाले इस प्रकार मनन करने वाले और इस प्रकार जानने वाले इस विद्वान के लिए आत्मा से प्राण आत्मा से आशा आत्मा से स्मृति आत्मा से आकाश आत्मा से तेज आत्मा से जल आत्मा से आविर्भाव और तिरोभाव आत्मा से अन्न आत्मा से बल आत्मा से विज्ञान आत्मा से ध्यान आत्मा से चित्त आत्मा से संकल्प आत्मा से मन आत्मा से वाक, आत्मा से नाम आत्मा से मंत्र आत्मा से कर्म और आत्मा से ही यह सब हो जाता है त्यादिस्वराज्यम प्राप्त से प्रकृत से विदुष्ठ सदात्म विज्ञा स्वात्मनो न्यस्मा सत प्रणादे नामपत्ति प्रलयावूता सदात्मविज्ञाने तो सतीदानी स्वात्मत एवं संवृत तथा सर्वोप्यन व्यवहार आत्मत एव विदुषा एतस्य व्यदि का यह तात्पर्य है कि स्वराज्य को प्राप्त हुए इस प्रकृत विद्वान के लिए सत् आत्मस्वरूप से ज्ञान होने के पूर्व प्राण से लेकर नाम पर्यंत पदार्थों की उत्पत्ति और प्रणय स्वात्मा से भिन्न सत्य होते थे किंतु अवसत का आत्मत्व ज्ञात होने पर वे उन अपने आत्मा से ही हो गए इसी प्रकार विद्वान का और भी सब व्यवहार आत्मा से ही होने लगता है किंच तथा तदेश श्लोको न पश्यो मृत्युम पश्य न रोगम नोत दुखता पश्यह सर्वस भोती, भोती, दा, दा, चे सत्वा सत्वा सर्व पश्य पश्य सर्वनोतिधवध पुनच्चकाश स्मृत शत चश चैक्री चमतिराहारशुद्ध सत्शुद्धि सत्शुद्धौ ध्रुवास्मृति नृति लर्व्रंथीना दिव्रमोक्ष मृदितम कसाज तम सत्पारम दर्शयती भगवान सनत्कुमार तम स्क इत्याचते तम इस विषय में यह मंत्र है विद्वान न तो मृत्यु को देखता है न रोग को और न दुखत्व को ही वह विद्वान सबको आत्मा रूप ही देखता है अतः सबको प्राप्त हो जाता है वह एक होता है फिर वही तीन पाँच सात और नौ रूप हो जाता है फिर वही ग्यारह कहा गया है तथा वही सौ दस एक सहस्त्र और बीस भी होता है आहार शुद्धि विषय विषयोपलब्धि रूप विज्ञान की शुद्धि होने पर अंतकरण की शुद्धि होती है अंतकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृति के प्राप्त होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है इस प्रकार जिनकी वासनाएँ खीर हो गई थी उन नारद जी को भगवान सनत कुमार ने अज्ञान अंधकार का बार दिखलाया उन सनत्कुम को स्क ऐसा कहते हैं स्कंध ऐसा कहते हैं तदेतस्थ एव श्लोको मंत्रो न पश्य पश्यती पश्यो यथोक्त यथोक्दर्शी विद्वानिर्थ मृत्यु मरण रोगम जरादी दुखता दुख भाव चाप्त न पश्य सर्व सश्य पश्यत्में सर्व तथा सर्व सर्वसर्व रीति इस विषय में यह श्लोक मंत्र भी है पश्य नहीं देखता पश्य अर्थात उपरयुक्त प्रकार से देखने वाला विद्वान मृत्यु मरण जरादि रोग और दुखत्व यानी दुख भाव को नहीं देखता वह पश्य विद्वान सभी को देखता है अर्थात सबको आत्मरूप ही देखता है इसी से वह सबको सब प्रकार प्राप्त होता है किंच स विद्वान प्राग सृष्टि प्रभेदाद एकदृधादिभेद अंतर्भेद प्रकारो सृष्टि काले पुनः संघार काले मूलमेव स्व पार्थिम एक प्रतिपद्यते स्वतंत्र एवती विद्या फलन प्ररोचय स्तौती विद्वां भेद के पूर्व एक रूप होता हुआ ही सृष्टि काल में त्रिधा आदि अनद प्रकारों वाला हो जाता है और फिर संसा संहार काल में अपने मूल परमार्थिक एकदा भाव को ही प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह स्वतंत्र ही है इस प्रकार विद्या के फल द्वारा रुचि उत्पन्न करते हुए सनत कुमार जी उसकी स्तुति करते हैं अथे दानी यथोक्ता या, या विद्याया सम्यक अवभास कारणम सुखावभाष कारण सेवादर्श से विशुद्धि कारण साधन मुप्य आहारशुद्ध आह्रियत इहार शब्द विषय विज्ञान भोक्तुर्भोगा हियते तब्सा विज्ञान से शुद्धिराहारशुद्धिरागुति समूह दोष अश्ष्ट विषय विज्ञान इसके पश्चात अब सु मुखावभाष की हेतुभूत दर्पण की विशुद्धि करने के समान उपर्युक्त विद्या के सम्यक प्रकार से प्रतिपलित होने के हेतु साधन का उपदेश किया जाता है आहार शुद्ध इत्यादि जिनका आहरण किया जाए उन्हें आहार कहते हैं भोक्ता के भोग के लिए शब्दादि विषय विज्ञान का आहरण किया जाता है उस विषयोपलब्धि रूप विज्ञान की शुद्धि आहार शुद्धि है अर्थात राग द्वेष मोह आदि दोषों से असंश्रिष्ट विषय विज्ञान तैमारशुद्ध सत्या तद्व शुद्ध शुद्धिर्न मल्य सशुद्ध चंथागते भूमात्मने ध्रुवा विच्छिनामृतिर विस्म च लब्धायां स्मृतिल्धे अर्थपाश सर्वेशा अविद्याशाणक अर्थ जन्मरा भावा, भावना कठिनी कृतानाम, कठनीकृता हृदश्रयाण ग्रंथीना विप्रमोक्षो विशेषेणा, विनाशो विशेषेण प्रमोक्षण विनाशोती यदुतरो आहारशुमूल तस्मा सा कार, कार्येतर्थ उस आहार आहारशु के होने पर उससे युक्त अंतकरण यानी सत्व की शुद्धि निर्मलता होती है और अंतकरण के शुद्ध होने पर उपरयुक्त प्रकार से जाने गए भूमात्मा में ध्रुव अविच्छिन्न स्मृति यानी अविस्मरण हो जाता है तथा उसकी प्राप्ति होने पर स्मृति लब्ध होने पर अनेक जन्मों में अनुभव की हुई भावनाओं से कठिन की हुई अविद्यात अनर्थ पास रूप हृदय स्थित ग्रंथियों का विप्रमोक्ष विशेष रूप से अप्रमोक्षण विनाश हो जाता है इस प्रकार क्योंकि यह ऊपर कहा हुआ सब कुछ उत्तरो आहार शुद्धि मूलक है इसलिए वह अवश्य करनी चाहिए ऐसा इसका तात्पर्य है सर्व शास्त्रा अशेषत उक्ताख्यायिपसंहरती श्रुति तस्मतकषायादिरीव कषा राग देशादिदोष सत्व रंजनारूपवात्स ज्ञान मृदितो विनाशितो यस्य नारदस्य मृदित तमसो विद्या पारं जानवैराग्याभ्यासूपक्षारेण क्षात मृदि विनाशि ये नारद से तस्म योग्याय मृदितमसो विद्यालक्ष पारम पर्थतत्व दर्शय दर्शितोशवान्पत्ति च चूतादाच्यो एवं धर्मा तमेव सनत्कुमर स्कंध इत्या कथय दिर्वचनमरी समाप्य शास्त्र के संपूर्ण अभिप्राय को सम्यक प्रकार से कहकर श्रुति आख्यायिका का, का उपसार करती है उस मृदित कषाय को वृक्षादि से संबंध रखने वाले कसाय के समान राग द्वेशादि दोष अंतकरण के रंजक होने के कारण कषाय है ज्ञान वैराग्य और अभ्यास रूप क्षार से जिन नारद जी के उस कसाय का छालन मर्दन अर्थात विनाश कर दिया गया है उन मृदित कषाय योग्य शिष्य नारद जी को अविद्या रूप तम से पार परमार्थ तत्व को दिखलाया वह वा दिखाने वाला कौन था भगवान जो भूतों की उत्पत्ति प्रलय आय व्यय तथा विद्या अविद्या को जानता है उसे भगवान कहना चाहिए ऐसे धर्मों वाले सनत कुमार जी उन सनत कुमार देव को ही विद्वान लोग स्कंध ऐसा कहते हैं तम स्कंध इत्याचते इसकी दुर्गति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है इसे छादोग्योपनिषदि सप्तम अध्याय सर्विंश खंडभाष्यम संपूर्णम श्री गोविंद भगवत परमहंस ये श्रीगोविंदवत्ज्यपा शिष्य से परमहंसपरिव्रजकाचार्य विवरणे सप्तमो सप्तमोध्याय समाप्तः